स्वागत है अजय भैया आपका दिल्ली में बहुत बहुत नमस्कार आपके प्रयास से ये यहाँ से भी संभव हो पा रहा है आज का पहला प्रश्न है अरुण जैन जी का सूरत से अपने विचारों पर कंट्रोल कैसे करें और अपने विचारों से हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है अरुण भाई ये बहुत जोरदार प्रश्न है आ, पहले दूसरे वाले भाग का उत्तर हो सकता है कि देखिए मानव को अगर थोड़ा सा ध्यान देते दे हैं तो समझ में आता है कि सारा का सारा मानव जो है वो विचार का ही एक ताना बना है मानव कल्पनाशील है ये आप जानते ही हैं और कल्पनाशीलता के वश इस अस्तित्व को जैसा भी वो समझ पाया वास्तविकता को जिस प्रकार से वो देख पाया उसके आधार पर एक विचार का स्वरूप उसमें बनता है और जैसा उसका विचार होता है उसका सारा का सारा कहानी उन विचारों के आसपास ही है कहानी का मतलब ये है कि व्यवहार कार्य योजनाएँ तो समस्त जिंदगी उसके विचार के आधार पर है और ये भी एक खूबसूरत बात है कि मानव में देखेंगे तो दो एंटिटी है एक जीवन है एक शरीर है विचार वाला भाग जीवन में है और ये शरीर उसके लिए साधन है तो जीवन में जो कुछ भी विचार है मानव में जो विचार है उसका पूरा का पूरा प्रभाव उसके समस्त क्षेत्र में पड़ता है तो उसका शरीर भी उसमें शामिल ही है तो जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसी प्रकार से हमारे लिए हमारा पहला जो प्रभाव बनता है वो हमारे शरीर पर ही बनता है और यदि आ, समाधान के साथ हम सोचने की जगह में नहीं बनते हैं तो आवेश में ही रहते हैं और ऐसे आवेश का प्रभाव शरीर पर पड़ाई ही रहता है और किसी तरीके से प्राकृतिक विधि से उस आवेश को पचाने का काम शरीर करता रहता है एक सीमा के बाद वो आवेश पचता नहीं है उसी का नाम बीमारी है और आज आप जानते हैं तमाम तरह की बीमारियाँ हैं जिनके कोई बहुत कारण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं उनके मूल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का ही प्रतिबिंबन है वो तो जैसे हमारे घर पे हमारे विचार का प्रभाव पड़ता है हमारी धरती पे हमारा विचार का प्रभाव पड़ता है तो शरीर पे भी पड़ता ही है अब तक माना जाती जो है वो आवेश से मुक्त तो नहीं हो पाई भय से मुक्त तो नहीं हो पाई प्रलोभन से मुक्त नहीं हो पाती है तो भय प्रलोभन और आवेशों का प्रभाव निश्चित रूप से सार्थक तो नहीं है ये शरीर प्राकृतिक विधि से ही हमारे इन आवेश को पचाते हुए बना रहता है ये एक बड़ी अच्छी कुदरत की देन है और इसके पीछे देखेंगे तो व्यवस्था है शरीर में कि वो समस्त तरह के आवेश को पचाने के लिए भी काम करती रहती है लेकिन उसकी एक सीमा है ये आप और हम सब जानते ही हैं बेहतर हो कि हम आज ठीक से जाग जाग जाएँ समझ जाएँ और आवेश से मुक्त हों भय से मुक्त हों प्रलोभन से मुक्त हों लेकिन ऐसे सभी आवेश और भय और प्रलोभन से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हमें वास्तविकता ठीक से समझ में आए अस्तित्व क्या भय प्रलोभन और आवेश से जीने के लिए है क्या अस्तित्व में सब चीज़ें इसी प्रकार से बनी हुई है अगर ये ठीक ठीक हमको समझ में आता है तो निश्चित रूप से आवेश खत्म होता है इसी का जो दूसरा भाग है आपके प्रश्न का उसमें था कि अपने विचार पर नियंत्रण कैसे रखें प्रश्न विचार पर नियंत्रण रखने का नहीं है प्रश्न तो इस बात से लेकर है कि इन विचारों को लगाएँ किस दिशा में मानव का एक निश्चित लक्ष्य है जिस प्रकार से आप देखते हो कि एक चीटी से लाकर हाथी तक एक, एक छोटी छोटी घास से लाकर, एक बड़े बड़े वृक्ष तक ये सभी एक निश्चित आचरण के साथ जीते हैं एक निश्चित कार्यक्रम में संलग्न रहते हैं और मानव से भी अपेक्षित इसी तो प्रकार से है कि मानव अपने लक्ष्य को पहचानता है अगर पहचान जाए अभी भी लोग लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन लक्ष्य के नाम पर जो कुछ भी हैं वो बना या पहचान पा रहे हैं वो बहुत प्राकृतिक नहीं है कहीं ना कहीं मानव मानवकृत या हमारी तरफ से ही कुछ हमने अनुमान कर लिया उसका प्रमाण ये है कि एक से अनेक तक कोई भी सुखी नहीं है तो ये हमको दिख जाए कि मानवीय लक्ष्य एक बार बनेगा तो उस लक्ष्य में जीने के लिए अपने आप ही विचार उसी में क्रियाशील रहते हैं तो विचार पर नियंत्रण के लिए यहाँ से कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है सिर्ड आपको लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा तो उस लक्ष्य की पूर्ति में आपका विचार क्रियाशील रहता ही है अभी भी कैसा है अभी आपका लक्ष्य बना हुआ है सुविधा संग्रह का भय प्रलोभन का तो आपका विचार उसके आसपास काम करता रहता है और चूंकि लक्ष्य ठीक नहीं है इसीलिए हमारे उस विचार में समाधान की जगह समस्या आती है ये बहुत खूबसूरत बात है अगर ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगी तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा कि हम एक बार लक्ष्य को ठीक ठीक पहचान जाते हैं तो फिर अपने आप ही विचार में समाधान बनना ही बनना है तो कुल मिलाकर अब लक्ष्य को ठीक से पहचानना है वहाँ से चलते हैं तो लक्ष्य को ठीक से पहचानने के लिए क्या निकले के आता है अभी तक हमने जो भी लक्ष्य बनाए हैं वो सब विशेषताओं के आधार पर बनाए समाज में हमने किसी को विशेष मान लिया वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे फकीर हो चाहे वो व्यापारी हो चाहे सिनेमा के लोग हों चाहे जो भी आर्ट एंड कल्चर हो जिस प्रकार से हमने उनको अच्छा माना उसी प्रकार से हमने अपना लक्ष्य बना लिया इसके मूल में यही हुआ कि हम ठीक से पहचान ही नहीं पाए कि एक श्रेष्ठता क्या होती है तो यदि आपको कोई श्रेष्ठ मानव मिलता नहीं है तो आप सोच कर खाली लक्ष्य अच्छा बना लेंगे ऐसा नहीं है यदि श्रेष्ठता को आप पहचान पाते हैं श्रेष्ठता आपको मिल जाती है समझ में आती है तो पहचान पाएंगे अगर ऐसा पहचानना बनता है तो लक्ष्य का निर्धारण होता है और उस प्रकार से उस लक्ष्य के अर्थ में आपके विचार हमेशा ही नियंत्रित रहते हैं स्वमेव नियंत्रित रहते हैं इतना सहज ये कार्यक्रम है तो उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी आप एक अच्छे मानव से मिल पाएँ एक श्रेष्ठता को पहचान पाएँ उतनी समझ आप में विकसित हो कि श्रेष्ठता को किस आधार पर पहचाना जाता है उसके लिए शिक्षा की जरूरत है और यदि ऐसा कुछ होता है तो देखिए आपके अंदर एक लक्ष्य की स्थापना होगी और उस दिन के बाद आप हमेशा आपका विचार जो है वो उसी लक्ष्य में काम करेगा जो कि प्राकृतिक नियम है और लक्ष्य अगर ठीक है पूर्ण है तो आप में समाधान बना ही रहेगा और समाधान बना रहेगा तो आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके परिवार में ठीक प्रभाव पड़ेगा और उसी विधि से आगे जाके प्रकृति पर ठीक ठीक प्रभाव पड़ने लगेगा नेक्स्ट बहुत बढ़िया उत्तर